अथर्ववेदिया अथर्वेद मांडुक्योपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय प्रकरण वैद्य प्रकरण का तैतीसवा देख रहे थे आ, आ, आ, भावे भावरसिवाय अद्वेन चलता भावापि अद्वयेन एव अद्वयता तस्माता शिवा अयमा न ए आत्मा ही असदीर भावे ही असदभाव अर्थात तो जो नाना रूप से पदार्थ दिखते हैं और अद्वयन चयन अर्थात जो सामान्य अर्था रूप से जो सर्वत्र अनुगत है जैसे सर्प माला दंड भूचिद्र जलधारा इत्यादि ये सब हो गया असदभाव अद्वय हो गया इदम् इदम् अयम् यम् ये सब सर्वत्र अनुगत है भाव अश्द नाना प्रकार के दिखते हैं और उसमें एक एकदम अंश दिखता है जो कि सामान्य लगता है कि यह किंतु अद्वय नहीं है जो इदम सभी में दिखता है लगता है यह तो अद्वय है यह वास्तव पदार्थ वास्तविक वो भी अद्वय नहीं है तो इसलिए कहते हैं कि अद्वै नो अद्वय नहीं है अर्थात अच्छा। तो वो अद्वय का अंश होने पर भी जो एकदम दिखता है वो रज्जु का अंश होने पर भी अभी सर्प के सर्पा संश्लिष्ट हुआ है तो अध्यय संश्लिष्ट होने से यह वास्तव अद्वय नहीं है इसलिए ये भी कल्पित है स्वरूपेण वो स, मतलब सत्व होने पर भी संश्लिष्ट रूपेण मिथ्या होकर ग्र कल्पित हो जाता है और अगर वो सब कल्पित जो सामान्य है वो भी कल्पित है जो विशेष है वो भी कल्पित है तो फिर वो सत्य कैसे लगते हैं तो कहते हैं मतलब वो तो दृष्टांत हो गया रजुन यहाँ दार्ष्टांतिक हो गया आत्मा में ये सब कल्पित है मैं सुखी हूँ दुखी हूँ इस प्रकार के नदी है पर्वत है घट है पट है, है ये सब आत्मा में कल्पित तो भाव फिर सत्य कैसे लगते हैं अगर असत है तो कहते हैं अद्वयन एवं कल्पिता अद्वन अर्थात अद्वै तादात्म्य न कल्पिता यहाँ अद्वैत आत्मा तो आत्मा तादात्म्य न कल्पित होने से ये सब भी सत्य जैसा लगते हैं आत्मा सत है आत्मा तादात्म्य न कल्पित होने से ये सब भी सत्य जैसा लगते हैं तस्मात है, अद्वैता शिवा अद्वैता अर्थात आत्मा का जो वास्तव स्वभाव है तो वही वास्तव पदार्थ अर्थात वो सामान्य तो भी नहीं है विशेष भी नहीं है व्यावृत भी नहीं है अनुभत भी नहीं है व्यावृत अर्थात विशेष तो जो घट है वो पट नहीं है पट है नदी नहीं है नदी पर्वत नहीं है व्यावृत हो गया अनुवृत्त हो गया सर्वत्र सत सत सत्य अनुभव होता है तो ये दोनों ही वास्तविकल्पित है इनका जो अधिष्ठान है वो भी सत्य है अर्थात जब हम घट सन कहते हैं उसमें जो सन दिखता है वो ब्रह्म का आत्मा का अंश है किंतु घट के साथ संश्लिष्ट होने से ये भी कल्पित हो गया वही संसर्ग जाने से वास्तव हो जाएगा पदार्थ से से भी से भी संसर्ग होगा और हो जाएगा प्रश्न स्पष्ट नहीं था बताया पदार्थ जैसे घटपट पदा आत्मा में अस्त है ठीक है तो। हाँ तो ये जो अहंकार का भान होना अर्थात तो ये अहंकार घटपट के साथ संश्लिष्ट होने से ये अब अध्यक्ष मान लिया गया अगर घटपट के साथ संश्लिष्ट नहीं हो तो केवल अहम का जो भान आएगा ये वास्तव अधिष्ठान का अहम है सत्य क्यों लगते है इसके लिए जो तारत संबंध से होगी इसलिए सत्य वास्ते है हाँ अर्थात जो ये अभी अविद्याल में भी जो अनुभव होता है ये सत क्यों लगता है क्योंकि ये आत्मा में जो अध्यस्त हुए हैं तो ये आत्मा इनके साथ संश्लिष्ट हो करके जो भान होता है और आत्मा में वास्तविक सत्व है वो सत्व के साथ ये तादात में हुआ और ये जो तादात्म्य हुआ ये कोई वास्तव तादात में नहीं है ये तादात्म्य ये अर्थात ये भी आध्यासिक तादात में आत्मा ये सब के साथ मिल करके भान होता है जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं कि जितने पदार्थ दिखते हैं जैसे कहते ना लाइट है लाइट के ऊपर कोई रंग कागज लगा दिया लगा देने से भी जितने पदार्थ है सब लाल लाल दिखेंगे तो अभी ये जो लाल लाल दिखना ये क्यों कहते हैं कि वो लाइट और रंग कागज के साथ तारास्म्य कर गया आने से बाहर जितना भी जो लाइट हमको दिखता है सब लाल लाल दिखता है क्यों दिखता है क्योंकि ये तादात में किया इसी प्रकार की ये तो ये घटा घोटा नदी पर्वत सभी के साथ ये तादात में करता है करने से जैसे कहते हैं प्रकाश वास्तविक स्वच्छ होने पर भी हम कहते हैं प्रकाश लाल इसी प्रकार की ये जो सत्य है वो दिम... अच्छा यहाँ क्या होगा भाव अर्थात जो मिथ्या पदार्थ वो आत्मा के साथ संबंधित होने से वो लाल दिखते हैं अर्थात भाव प्रकाश के साथ तुलना होगा और जो लाल कागज वो आत्मा के साथ तुलना होगा प्रकाश लाल कैसे दिखता है कहते लाल कागज के साथ मिल जाने से घटो पट सत्य कैसे दिखते हैं कितने हैं सत्य के साथ मिल जाने से इस प्रकार के ले अर्थात जो भी भान होता है सबके साथ ये सत मिला रहता है अभी जो हमको ये प्रकाश लाल दिखता है ये प्रकाश में लाल दिखना ये मिथ्या है क्योंकि लाल प्रकाश का है नहीं इसी प्रकार की कहा जाता है घट के साथ जो सत दिखता है वो सत मिथ्या है वो इसका नहीं है मतलब ये घट का सत नहीं है जैसे प्रकाश का लाल नहीं है लाल तो वो इसका पलिथिन का इसी प्रकार की यह है कोई भी वस्तु के साथ आत्मा का यह संसर्ग हुआ संसर्ग तो उसको कहते तादात में संसर्ग वास्तविक विचार करने से जब हम कहते हैं कि घट आत्मा में अध्यस्त है आत्मा कौन है आप ही है अर्थात घट आप में ही अध्यस्त है क्योंकि बार बार हम लोग वेदांत परिभाषा वाला विचार करते हैं कोई पदार्थ हमको तभी तो दिखेगा जब प्रमाता और प्रमेय अवच्छिन्न चैतन्य एक होगा आप देखते हैं घट को देखते हैं घटावचिन्न चैतन्य और आप अवच्छिन्न चैतन्य दोनों जब जो एक हो जाएगा तभी घटो दिखेगा और उस चैतन्य में घटो अध्यस्त है अर्थात आप में घट अध्यस्त है आप ही आत्मा है तो जब भी घट स्पूर्ण होता है तो घट आप में अध्यस्त हुआ और आप चैतन्य रूप है आप ही घट को सत्तास्त देते हैं जब घटो है सन कहते हैं वो सन कौन है कहते हैं आप जो देखता है वही वास्तविक सत्य है वो घट्ट को सत्याति देता है खरी जो देखना बंद कर देगा आप इसके ऊपर कहते ना पर्दा ढाक दिए प्रकाश के ऊपर पर्दा ढाक दिया अंधकार में कुछ पदार्थ तो दिखेगा नहीं जब आप देखना बंद कर दिए सुधि में चले गए कहीं उनको सतास्पूर्ति कौन देगा घटोपटो इसलिए कुछ नहीं रहा ही नहीं सुश्रुति में जो जाते हैं ये जगत रहते ही नहीं इसलिए उसको कहते हैं कि नित्य प्रलय प्रतिदिन प्रलय हो गया वो तो पदार्थ नहीं है तो जो घटो स्व कहते हैं अर्थात घटो आपके साथ आघात में करता है आप ही उसको सता स्पूर्ति देते हैं तो ले। घास होता है सत्य द्वारा तो जो है उसको तो सत्य वाले उस समय में जो भा होता है अगर वो उसमें कुछ भी अंश सत्य आएगा उसको ब्रह्म कैसे कहेंगे हम उस ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं इसलिए ब्रह्म ज्ञान में जितना पदार्थ तो भासमान होंगे सब मिथ्या ही होंगे अगर सब मिथ्या है तो वो फिर पदार्थ का एक कुछ तो सत्ता होना चाहिए बिल्कुल अधिष्ठानों के बिना तो नहीं हो जाएगा कहेंगे वो है अधिष्ठान वहाँ है विद्यमान है हम प्रकाश को देख रहे हैं यहाँ लाल दिख रहा है किंतु वो अधिष्ठान कहा है कैसे वो ट्यूबलाइट के ऊपर वो लाल वो लपटा हुआ है तो जो भी पदार्थ हम देखते हैं उसका सत्तास्पूर्ति घट का सत्तास्पूर्ति घट उनको दिख रहा है अगर घट सन कहने से सन भी मिथ्या है घटो भी मिथ्या है उनको सत्ता कौन देता है कहने दृष्टा देता है और पता नहीं चलता दृष्टा को ये, ये अविद्या अर्थात मेरी सत्ता से ही ये घटकी सत्ता है इस प्रकार की ज्ञान में नहीं आता है इस प्रकार के आ जाना है ये ज्ञान हो गया अर्थात अधिष्ठान का सत्ता स्फूर्ति अध्यस्त में दिखता है ब्रह्म में जितना भान होते हैं सब अध्यस्त है किंतु उसका अधिष्ठान वहां विद्यमान है और अधिष्ठान का सत्ता और स्फूर्ति से ये जो पदार्थ तो दिखते हैं उनका सत्ता स्फूर्ति अधिष्ठान भी भान नहीं हो रहा है अधिष्ठान का भान आएगा तो भ्रम नहीं होगा अधिष्ठानों को रहना पड़ेगा निरधिष्ठान भ्रम को होगा नहीं अधिष्ठान रहेगा उसी का ही सत्ता होता है इसलिए दिखने वाला का सत्ता को हम प्रातिभाषिक सत्ता कहते हैं अर्थात तो प्रतिभाष होता है घट कहने के समय में घट में जो सत्ता दिखती है वो प्रातिभाषिक सत्ता हम यहाँ जो तीन सत्ता करते हैं उसको व्यावहारिक को कह देते हैं वो अलग बातें दिखने का समय में सत्ता तो उसको प्रातिभाषिक सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता वास्तविक अधिष्ठान का पारमार्थिक सत्ता अभी प्रातिभाषिक रूपेण दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है क्या नहीं ये अविद्या है अविद्या होने से अन्य रूप से मान लिया सर्वश्रेष्ठ है दोनों व्यवहार प्रातिभाषी दोनों हैं। इसका अर्थात मांडुकियों का मत में व्यवहारिक नहीं है इसलिए सब तो प्रतिभाषी का ही ले लिया जाएगा अच्छा तो यहाँ यह कहा गया कि इसलिए अद्वैता ही शिव है अद्वैता अर्थात वो व्यावृत भी नहीं है अनुवृत भी नहीं है अधिष्ठान रूप जो है वही शिवा शिवा अर्थात कल्याणकारी ठीक है हमने श्लोक तात्पर्य दर्शयति, दक्षिण पार्श में द्वितीय पंक्ति में श्लोक तात्पर्य दर्शयती अर्थात कारिका का व्याख्यान हो गया अभी श्लोक का अर्थ भाष्यकार व्याख्यान करते हैं भाष्य में पूर्व श्लोका हेतु आह अभिश्लोक तो भावीर एव एवा यम ये चल रहा है उसका पूर्व श्लोक था न निरोधो न चोत्पत्तिर तो वो श्लोक का अर्थ पूर्व श्लोकार हेतु माह निरोध नहीं है उत्पत्ति नहीं है बध नहीं है साधक नहीं है क्यों नहीं है इसके लिए अर्थ ये तैतीस श्लोको कहता है कहते हैं ही है इसलिए बाकी सब कहा आएगा बाकी जो है कहते है, सब कल्पित तो कह दिया सामान्य और विशेष विकल्पित तो तो आत्माश्मीन वो सब सत्तावन दिखते हैं इसलिए कुछ भी नहीं है आत्मा ये है इसलिए निरोध उत्पत्ति इत्यादि कुछ नहीं हो पाएगा ये हेतु बत्तीस जो सिद्धांत तो कहा गया उसके लिए तैतीस हो गया उसका हेतु टीका में निरोधादि सर्वो विशेषा भावो उपलक्षित वस्तुभूतम इति पूर्व श्लोकार तस्य सामान्य निरोधादेहे तमशेषात्मक वस्तून विशेष आश्रि निधा सुसाधनवादेधादिविषितलय अर्ग्य उत्पत्ति साधक बद्ध मुख्यु मुक्त ये जितने सारे विशेष विशेष अभाव से उपलक्षित होता है वस्तु वस्तु अथा ब्रह्म आत्मा ये उपलक्षित तो होता है विशिष्ट नहीं है आत्मा में द्वैत का अभाव विशेषण बन करके नहीं रहेगा क्योंकि अगर आत्मा में कुछ भी और धर्म रहेगा तो फिर वे द्वैतापत्ति हो जाएगा द्वैत हो जाएगा इसलिए जो द्वैत का अभाव भी आत्मा में है कहते हैं वो भी उपलक्षण विधया उपलक्षण अर्थात जैसे काकवत देवदत्त गृहम क्या देवदत्त का गृह का कोई विशेषण उसका अंश है विशेषण किसको कहेंगे कार्य अन्वित विद्यमान सती कार्य अन्वित व्यावर्तकत्व विद्यमान होना चाहिए विशेषण वही होगा जो विद्यमान होगा और कार्य अन्वयी कार्य के साथ जाएगा जैसे पुष्प में रक्त वर्ण है पुष्प को लेंगे रक्त वर्ण जाएगा साथ में और पुष्प में रक्त वर्ण रह करके वो अन्य पुष्प से इसको भिन्न कराएगा रक्त वर्ण पुष्प में रह करके भिन्न कराएगा ना नहीं रह करके भिन्न रह करके इसलिए कहते हैं विद्यमानत्व सती पहले रहना पड़ेगा और कार्य अन्वयी कार्य लेने से उसका पीछे पीछे चलेगा रक्त वर्ण उसके साथ जाएगा विद्य मानत्व क्षति कार्य अन्वयी ती ये हो गया विशेषण और दूसरा एक आता है उपाधि उपाधि क्या है जैसे स्फटिकों के पास रक्त पुष्प रखेंगे अब इस अभी का लाल दिखेगा ये स्फटिक कब तक लाल दिखेगा जब तक पुष्प रहेगा तो इसलिए ये जो स्फटिका में अभी लालिमा दिखता है वो स्फटिक में दिखने वाला लालिमा वो जब तक वो लालिमा वहां विद्यमान रहेगा तब तो भी स्फटिकों को दूसरों से भिन्न करवाएगा जब स्फटिक में लालिमा नहीं रहेगा भिन्न करवा देगा क्या नहीं कराएगा इसलिए कहते हैं विद्यमान शिव अभी स्फटिकों में जो लालिमा है हम स्फटिकों को उठा करके ले जाएंगे वो लालिमा भी साथ साथ चलेगा क्योंकि लालिमा स्फिकों का नहीं था पुष्प का था किंतु वो जो स्फटिको में दिखने वाला लालिमा उसको कहते हैं कि ये उपाधि बनेगा उसका कारण हो गया पुष्प इसलिए पुष्प को उपाधि कह हैं तो पुष्पों जो स्फटिक होकर लेंगे तो ये पुष्प नहीं जाएगा किंतु विद्यमान होकर के ही भिन्न कराएगा इसलिए उपाधि का लक्षण हो गया विद्यमान सती कार्य अनुति कार्य का अन्वयी नहीं होगा विद्यमान क्षति कार्य अनुत श्रुति व्यावर्तकत्व व्यावर्तक होगा विद्यमान होकर के और कार्य का अनुन्वयी कार्य को लेने से नहीं जाएगा और तृतीय हो गया उसको कहते हैं उपलक्षण अविद्यम अपि पहले दो हो गए विद्यमानत्व सति ये हो गया अविद्यम अपि नहीं रहने पर परे अपि कार्य अन्य सति कार्य के साथ अन्वय नहीं होगा व्यावर्तक अपि कार्य अन्य सती व्यावर्तकत्व जैसे यहाँ उदाहरण देते हैं काका वेवदत्त से गृह देवदत्त का घर के ऊपर काका बैठा है काका कुछ समय के बाद उड़ गया तभी तो अभी देवदत्त का घर उसने देख लिया तो अविद्यमान काका नहीं रहने पर भी वो बता दिया ये घर देवदत्त का है देख लिया तो देख लिया अविद्यमानी और कार्य अनुन्वित सती घर अगर टूट जाएगा का भी उसके साथ नष्ट हो जाएगा क्या नहीं होगा इसलिए अनन्वयी उसके साथ नहीं चलेगा ये हो गया उपलक्षण इसी प्रकार की ये जो द्वैत का अभाव है ये आत्मा का कोई विशेषण अथवा उपाधि नहीं है विशेषण होगा तो आत्मा के साथ हमेशा रहेगा और इसलिए कहते हैं कि यहाँ ये उपलक्षण है उपलक्षण अर्थात तो पहचान कर देगा फिर वो चला जाएगा द्वैत नहीं है ऐसा बता दिया तो फिर वो हमेशा द्वैता भावों को रहना है ऐसा कोई आवश्यक नहीं द्वैता भावों अगर रह जाएगा तो उसके चलते द्वैत आपत्ति हो जाएगा एक आत्मा है और एक द्वैत का अभाव है दो हो गए तो इसलिए कहते हैं कि उपलक्षितम तो तो ना ये नहीं है ये है कि जो अभिवलक्षण कहा वो उपलक्षण होता है एक कहने से दूसरों को भी ले लेना साथ में वो अलग है उपलक्षण ये क्षण ये कार्य अंदर कार्य ये सती व्यार्तकल अलग अलग अर्थ हैं अलग अलग जगह में अलग अलग प्रसंगों विशेषो अभावो अभावक्ष वस्तु वस्तु अर्थ ब्रह्म आत्मा वो हिस्तुत वस्तु पूर्व श्लोका न निरोध न चोत्पत्ति श्लोक का यही अर्थ है कोई विशेष नहीं है उससे विशेष अभाव उपलक्षित वस्तु वही पारमार्थिक है अभी पूर्वपक्ष कहता है कि तस्य तस्य अर्थात वह वस्तु सामान्य विशेष नीम तय जाएगा आगे निरोधा देह के साथ आगे शब्द है अभी कहते हैं की पूर्व पक्ष कहता है वस्तु जो होते हैं सामान्य विशेष रूपों को होते हैं सामान्य विशेषात्म के वस्तु विशेषण आश्रित निरोधादे है सुसाधन पूर्व पक्ष कहता है कि सामान्य विशेष अनेक घट है और उसमें उसमे घटत्व तो है घटो तो सामान्य है और घटो सब नाना घट ये विशेष हो गए तो वस्तु जो होते हैं वो सब सामान्य विशेष रूप होते हैं सामान्य विशेष के ऊपर एक नंबर टिप्पणी दे दिया धर्म धर्मी घट हो गया धर्मी घट तो हो गया धर्म वस्तु सर्वदा धर्म धर्मी रूप होता है तभी तो होने से आप सारे घट को तोड़ देंगे घटो तो विनाश हो जाएगा क्या घटो तो नित्य है वो रहेगा तो अभी देखिए सारे घट को आप जो सारे विशेष को हटा दिए यही हो गया कि प्रल फिर आप घट को बना देंगे ये हो गया सृष्टि जो सामान्य है वो रहेगा जो विशेष है उसका नाश हो गया तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि सामान्य विशेषात्मक वस्तु विशेषण आश्रित्य पदच्छेद करना है विशेषान आश्रित्य अगर विशेष अनाश्रित्य पदच्छेद निकालेंगे बहुत कठिन है तो हमको एक दिन गया ये पदच्छेद का घटाने में क्योंकि विशेष को अनाश्रित्य इस प्रकार के हम सोचते रहा दिन भर क्या अर्थ होगा किन्तु तो विशेष आश्रित्य विशेष जितने सारे घटों, उनको आश्रय करके सारे घट को तोड़ देंगे तो घटों का प्रलय हो जाएगा तो सु निरोधा दे सुसाधन निरोध संभव है पुरपक्ष कह रहा है तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु है और उसमें जो विशेष है विशेष का सब नाश कर देंगे तो निरोधा दे सुसाधन निरोध एकदम बढ़िया हो जाएगा तो हो जाने से असत्वम अर्थात जिस पदार्थ का निरोध होगा प्रलय होगा तो फिर आगे सृष्टि होगा जिसका सृष्टि प्रलय होगा वो कोई नित्य पदार्थ होगा नहीं होगा पूर्व पक्ष कह रहा है कि असत्वम कश्य असत्वम ये जो आरंभ हुआ था तृतीय एक नंबर टिप्पणी जहाँ दिया है ना ऊपर में तृतीय पंक्ति में उससे पहले था कस्य स्य अस, असतम वो असत होगा तस्य कस्य वस्तु न वो वस्तु असत होगा क्योंकि जिस वस्तु में कभी सृष्टि हुआ कभी प्रलय हुआ वो वस्तु भिकारी होगा तो भिकारी होने से वो भिकारी पदार्थ जो होगा वो नित्य हो जाएगा वो असत होगा ऐसे पूर्व कहता है सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म है सिद्धांत का पंक्ति था निरोधादि विशेष भाव उपलक्षित वस्तु वस्तुभूतम पूर्वश्लोका यहाँ पर सिद्धांति हुआ आगे पूर्वपक्ष कहता है तस्ात्मक वस्तूनी विशेषा आश्रि निरोधादे सुसाधनवाद असत्व आशंक्य पूर्वपक्षि जिस वह सिद्धांति कहता है कि वो पारमार्थिक है पूर्व पक्षी कहता है कि वो असत है अर्थात यहाँ पूर्वपक्षी शून्यवादी जैसा होगा कहते हैं वो कुछ है नहीं क्यों उसका असत्व हो जाएगा कहे कि उसका निरोधाधि सुसाधनत्व उसका निरोधाधि सुसाधन है सिद्धांति टीका में द्वितीय पंक्ति में कहा था वस्तु न सिद्धे निरोधाधे दुसाधनत्व पूर्व श्लोक का तात्पर्य था अभी पूर्व पक्ष कह जाए कि निरोधा दे सुसाधनत्व सिद्धांत कहा था कि निरोधादे दुस्साधनत्वाद वस्तु सिद्ध पूर्व पक्ष कह जाए कि निरोधाधे सुसाधनत्वाद वस्तु असत्य ऐसा पूर्व कह रहा है इति तो असत्व असत्व वस्तु न तो वस्तु असत, ऐसा कोई पदार्थ नहीं निरोध हो सकता है सबका उत्पत्ति प्रलय होगा तो कौन नित्य होगा तेन तेन अर्थात तो अतः दो नंबर टिप्पणी दिया तत् सत्व से आशंकित वस्तु न सत्व से आशंकित हो गया पूर्व पक्षी आशंका कर दिया वस्तु का सत्व के ऊपर तेन का अर्थ हो गया तस् सत्वत्व तस्थ वस्तु न वस्तु का सत्वत्व आशंकित हो गया होने से आगे दिया टीका में तेन तस्य तस्था वस्तु न सत्वस्य जिसको आशंका कर दिया उसको साधन अपेक्षायाम साधन अपेक्षायाम तीन नंबर टिप्पणी दे दिया पूर्वश्लोकोक्त अर्थ उपादन अपेक्षाया पूर्व में जो बात कहा गया है पूर्व पक्ष उसका विरोध कर दिया तो ये निरोध इत्यादि हो सकता है अभी सिद्धांती फिर निरोध इत्यादि नहीं हो सकता है उसको दिखाने के लिए तस्य साधन अपेक्षाएं तस्य अर्थात वस्तु न सत्व वस्तु सत्व का साधन अपेक्षा से तत्प्रदर्शन पर वो अयम श्लोक इत ये श्लोक उसको दिखाता है अर्थात ये जो वस्तु है अद्वय है आत्मा है उसमें उत्पत्ति प्रलय जो वो ही नहीं पाएगा अच्छा उसको प्रतिपादन करने के लिए बत्तीस श्लोक में जो आत्मा में निरोध उत्पत्ति निरोध उत्पत्ति सिद्ध साधक इत्यादि कुछ नहीं है जो कहा गया था पूर्व पक्ष उसका विरोध करने से पुनः उसका साधन अपेक्षा है अर्थात तो बत्तीस कारिका में जो कहा गया था उसका साधन उसको तीन तीन नंबर टिप्पणी दे दिया पूर्व श्लोक उक्त अर्थ से उपादन आए पूर्व श्लोक में क्या कहा गया था टीका में तृतीय पंक्ति में दे दिया निरोधादि सर्वो विशेष अभाव उपलक्षित वस्तु वस्तुभूतम इसको साधन करने के अच्छा आगे अर्थात तैतीस कारिका आया बत्तीस कारिका का हेतु कहने के लिए इसी को भाषा में कह दिया था पूर्व श्लोकार्थ से हेतु मूर्व तो पक्ष पूर्व श्लोक को विरोध कर दिया सिद्धांति उसका हेतु कहता है आगे ठीक है मैं तथा पूर्वार्धगता अक्षराणी दृष्टानतावस्तंभे न्याचस्ते है पूर्व पूर्वाध श्लोक का पूर्वाधगत अक्षराणी जो अक्षर है पूर्वार्ध में उसको एक दृष्टान्त तो दे करके व्याख्यान करते हैं क्योंकि श्लोक का पूर्वार्ध हुआ आत्मा के द्वारा ही मतलब आत्मा में ही सामान्य विशेष सब कल्पित है इसको एक दृष्टांत देते हैं भाष्य में यथा रज्जुआम श्लोक में दिया अयम अयम अर्थात दार्शांति हो गया आत्मा दृष्टांत हो गया रज्जु रज्जु में असत भी रज्जु में असत सब क्या क्या कल्पित होते हैं सर्पधारा भूचित्र इत्यादि दे। देते हैं वासी में रज्व असदी सर्पधारा दिवी आदि से जो भूचित्र माला दंड इत्यादि और अद्वयन च रज्जु में अद्वय अंश क्या है सामान्य अंश इदम अंश अद्व अर्थात इदम तुन च रज्जु द्रव्यन सता वहाजु द्रव्य ही वास्तविक सत है सता द्रव्येन अयम सर्प इयम धारा दंडो अयम रजुद्रव्य का सता है वही सता अभी दिखता है अन्य के द्वारा द्रव्येन सता द्रव्येन सता श्लोक का पूर्व अर्थ है अयम एव यही अर्थात जो विद्यमान यहाँ रजु है सता सता तृतीय है रजु द्रव्य सता सधिकरण है तो सता अर्थात रज्जु द्रव्य को सत कह दिया गया व्यावहारिक सत लेकर के किस प्रकार की कल्पना होता है अयम सर्प इसमें एक सामान्य अंश एक विशेष अंश है आगे इयम धारा अयम दंड इतिवा रज्जु द्रव्यम एवं कल्प्यते रज्जु ही कल्पित हो जाता है दोनों रूप से एवं यहाँ दृष्टान्त तो हो गया दार्ष्टांतिक एवं प्राणादि भीर न पद तृतीय पंक्ति में ना आरंभ में असत भी रो अविद्यमान इसमें तो संशोधन हुआ होगा बगा अविद्यमान अविद्यमाने जिस प्रकार की ये जो दंड धारा माला इत्यादि इसी प्रकार की यहाँ आत्मा में क्या कल्पित होते हैं प्राण आदि प्राण इंद्रिय शरीर आगे घटो घट नदी पर्वत विषय ये सब प्राण आदि आदि कहने से आगे आगे जो सब अन कितने कल्पित हो गए अनंत ये सब असत असत भी रे वो असत कहने का अर्थ विद्यमान है ये सब वास्तव नहीं है न परमार्थ तो ये सब परमार्थ नहीं है तो जितना जितना ये भाव दृढ़ होगा ये सब असत है क्योंकि तो असत होने पर भी हमारा प्रवृत्ति तो रुकता नहीं तो, तो कोई चिंता नहीं है आप आनंद से करना किंतु जब आनंद से आप केवल कल्याणकारी कर्म करते रहेंगे अथवा निष्काम होकर तब तो ठीक तो तो तो तो तो है किंतु जब भोग में चलेंगे और तब ये नहीं कह पाएंगे कि अर्थात जगत असत है इस प्रकार की बोध के साथ आनंद से कर्म भोग नहीं हो पाएगा जो पूर्ण निष्काम हो जाएगा किन्तु प्रार्धवश अगर अंदर में और संस्कार दृढ़ है रज इत्यादि है तब तो वो प्रवृत्ति कर सकता है किंतु उसमें पूर्ण निष्काम होकर के ही प्रवृति करेगा तो इस प्रकार हो तो भी ठीक है जीवन में आनंद आ जाए प्रवृत्ति अगर करता है तो भी जीवन में आनंद हो जाए यही बोध रहेगा की अविद्यमान ये सब जो दिखता है अविद्यमान सब रोबोट है जाएगा किसका कल्याण करने के लिए और बाधा आ जाएगा क्या कहेगा हो एक रोबोट को हम जा रहा था चार्ज करने के लिए अभी वो बाधा हो गया जाने दो रोबोट इस प्रकार कर कर रह जाएगा न परमार्थ तो हो। ये परमार्थ नहीं है वेदांत तो का अर्थात तो है इतने ही जब लाभ आएगा तब, तब तब फिर आगे जीवन में आनंद आएगा प्रारब्ध जब तो तक तो है तब तक दुख भोगना ही पड़ेगा इसलिए जल्दी जल्दी भोग लेना ठीक है आगे ठीक है मैं ये जो लोग करते इसका क्या ज़रूरत है वो यही जो बोल दिया ये जानते हैं ये सब रोबोट हैं फिर भी क्यों अब कुछ तो करना है ये भगवान गीता में गीता नहीं कष्ट क्षणी जातु तिष्ट और ये शरीर अनुभ कुछ ना कुछ करेगा तो समाधि क्यों नहीं हो जाता है कहेंगे अगर इसका डिजाइन है तो तभी तो, तो समाधि होगा इसका संस्कार में अगर पड़ा होगा कि इसका कल्याण करना है कि उसका कल्याण करना है वो दो मिनट समाधि में बैठ जाएगा उसके बाद तो स्प्रिंग हो जाएगा कहेगा अभी तो उसको जा करके बता देना है ना ऐसा रहता है ऐसा होना है तो फिर वो बैठ नहीं पाएगा वो चलेगा क्यों कहते हैं उसमें ऐसे डिजाइन है डिजाइन होता संस्कार है संस्कार कहा से है कहते पूर्व जन्म से बना कर, -कर रखा जगत कल्याण करना है अगर वो होगा तो फिर नहीं रहे वो लोग तो कम से कम बैठे बैठे खाली थोड़ा लिख दिए हजूर लोग बाल्टी लेकर के तो भागते रहते वो तो कितना करते हैं ऐसे अर्थात विभिन्न सीढ़ी में विभिन्न प्रकार की सृष्टि रहेगा परमात्मा रहते हैं नहीं तो चलेगा कैसे खेल चलेगा कैसे अच्छा आगे ठीक है संश्लिष्ट रूपेण कल्पित स्वरूपेण अजुपित्व रजुद्रव्य से व्यावहारिक सत्यम उन्न क्योंकि भाष्य में देखिए प्रथम पंक्ति का अंतिम कह दिया रजुद्रव्येण सता पूर्व पक्षी कहता है कि आप वेदांति जगत को मिथ्या कहते हैं इधर रजु को सत कहते हैं तो इसलिए इसका थोड़ा स्पष्टीकरण देते हैं संश्लिष्ट रूपेण रज्जु कल्पित तो हुआ होने पर भी स्वरूपेण अना वास्तव जो रज्जु का स्वरूप है वो अनात तो है होने से रज्जु द्रव्य से सत हो गया। कैसे व्यावहारिक सत्यवर्थिक सत्य नहीं है व्यावहारिक सत्य है अविद्यम अयम आत्मा कल्प्य न परमास्तेषा सत्व शेष अविद्यम एर ये जो घटपटन नदी पर्वत सब दिखते है ये सब अविद्यम अयम आत्मा कल्प्यते ये आत्मा कल्पित तो होता है न परमार्थत सत्व ये जो कल्पित तो होते हैं घटपटन आधिपर्वत ये सब कोई तो वास्तव सत्व है इस प्रकार की ये नहीं है कथम प्राणादीना परमा असत्व आशंक्य प्राणादि परमार्थत असत कैसे हो गए पूर्व पक्ष कहता है तो जगत को सत्य मानने वाले इतिहास कहते हैं अन्वय व्यतिरकाभ्याम तेम मन स्पंदित मात्रत्व प्रतितेर मृषात्व शोकन वे सब मन तो स्पंदित मन चला तो जगत आया मन नहीं है सुसुप्ति में गए तो कुछ नहीं है तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अर्थत मनस जगत सत्व मनसो अभावे जगत अभाव नहीं तेम मनस्पंदित मातृत्व प्रति तेर आगे एक श्लोक आएगा प्रसिद्ध है मनो मत्र दृश्यम यकिंचित सचराचरम मनसो हमनी नैव द्वैत नवलभ्य मनोमात्र दृश्यम जो जगत दिखता है केवल मनो ही है मनो जब अमनी भाव हो जाएगा द्वैत रहेगा नहीं सुसुप्ति में अमनी भाव नहीं है समाधि में मनो जब अमनी भाव को प्राप्त करेगा आगे आएगा इसलोक तो से मनस्पंदन तुषाव स्वप्नवत आह भाष्य में नहीं अप्रचलित मनुष्य कच्चित भाव उपलक्ष्य तुम शक्य थे मनो अगर अप्रचलित है स्थिर है कोई भाव उपलक्ष्य तुम न सक्य कुछ उसका समाधि में कुछ भान नहीं होगा और सुशुक्ति में तो भान नहीं होता है तो सबको पता है अप्रचलिते मनुष्य कच्चित भाव उपलक्ष्य तुम नही शक्यते कोई भी नहीं दिखा पाएगा मन चलता है तभी जगत है मन नहीं है तो फिर जगत नहीं है इस प्रकार अगर टीका में नहीं विभोर आत्मनो चलनम वास्तवम अवकल्प जो विभू है आत्मा है आकाश का जैसे कोई चलन नहीं हो पाएगा ऐसे विभोर आत्मनो दृष्टांत चलनम वास्तवम नहीं ही अवकल्प्यत आत्मा का कोई वास्तव चलन नहीं होगा न च तदभाव निरवयश्य परिणाम संभावना पूर्व कहेगा ठीक है आत्मा चलता नहीं स्थिर है किंतु उसका परिणाम हो जाएगा कहेंगे जिसका चलन नहीं होगा उसका परिणाम भी नहीं होगा क्योंकि उसका तो कोई अवयव ही नहीं है अगर चलन नहीं होता किंतु उसका अवयव बहुत सारे हैं अवयव में कुछ परिणाम हो जा सकता है किंतु जो निरवयव है उसका अवयव भी परिणाम नहीं हो पाएगा इसलिए चलन भी नहीं है अवयव भी नहीं है उसका परिणाम कैसे होगा इसलिए कोई ये जगत का भावना नहीं आएगा तो पर आत्म परिणाम हाँ। अच्छा अच्छा हाँ आत्म परिणाम मनस चंचलम अंतरेणापि अच्छा पूर्व पक्ष सं आत्म परिणाम मनस्लनम अंतरेणा भी प्राणादि भावान परमार्थत सत्व पूर्व पक्ष कह रहा है कि आत्मा का परिणाम होता है होकर के प्राण इत्यादि बन जाते हैं। ये मन का चलन से नहीं होता है आत्मा परिणाम मनस्लन अंतरिणा अंतरिणा अर्थात बिना मन चलन के बिना भी प्राणादि भावानम परमार्थ तो सत्व प्राण इत्यादि हो जाएंगे सिद्धांत कहता है कि मन से होता है मन का चलन होने से होता है पूर्व कहता है क्यूँ आत्मा का परिणाम होगा मनुस्थिर हो गए कोई बात नहीं सिद्धांति उसका उत्तर दिया न च आत्मन प्रचलनम आत्मा का कोई प्रचलन है इस प्रकार की नहीं है आत्मा चलता ही नहीं है आत्मा का कोई नच हाँ ये अर्थात तो, नर्थात न प्रचलनम अस्थित प्रचलनम प्रकृष्ट चलनम आत्मा का कोई चलन ही नहीं है इसलिए उसमें कोई परिणाम भी नहीं होगा मन का चलन से होता था पूर्व पक्षी उसको कहता है ना मन का चलन ही आत्मा का चलन से होगा सिद्धांत कहते आत्मा का भी कोई चलन नहीं है विभू है विभू का कोई चलन नहीं होगा इसके लिए टीका में आगे कहते हैं न ही विभो आत्मनोम नववत चलनम वास्तवम अवगल आत्मा विभू है उसका चलन कहाँ से आएगा वो बेलान परिवार ना कि वास्तविक उसका प्राण उस समय में नहीं है नहीं। और दो ये दिया था की वो तो देखने वाला का भ्रम है कह <laughs> दिया। ये तो लोग थोड़ा ग्रहण करना कठिन होगा जो सो गया उसका प्राण भी नहीं है कह दिया और प्राण नहीं है उसका दिखता है छाती उठता पड़ता <laughs> कहते वो तो देखने वाला का भ्रम है इस प्रकार कह दिए और दूसरा कह दिया कि ये जो माया होता है उसका अविद्या होता है उसका दो अंश होगा एक ज्ञान सत्य अंश होगा एक क्रिया अंश होगा ज्ञान सत्य अंश लय हो गया अंतकरण का तो उसका क्रियाशक्ति अवसर रहा वो बचा होता है तो उसके चलते होता है तो अभिद्या ज्ञान शक्ति क्रियाशक्ति दोनों मान लेंगे तो क्रियाशक्ति बचा रहा उसके चलते चला ज्ञान सत्य लोय हो गया तो कुछ नहीं रहा जगत नहीं रहा इसको ये हम व्यस्टि में देखते हैं किंतु वास्तविक कि समष्टि में देखिए अर्थात समि का समि का कल्पना सब है लेकिन अभी जो व्यक्ति का जीव का जब सो जाते हैं तब वास्तविक जो जीव सो जाने से लोग नहीं है ये एक जीववाद का बात है नाना जीव बाद में तो बाकी लोग आएंगे वो सो गया तो हम खड़े हैं हम देख रहे हैं वो सोया है इसके लिए वो बेन परिवार में वो उत्तर दे दिया था तो जगत नहीं है जो सुसुक्ति में ये एक जीववाद में बिल्कुल ठीक घटेगा और एक जीव वादा को लेने से और ये वेदांत तो का वास्तव तो तो भी एक जीव हम जितने जितने धीरे धीरे मतलब नाना जीव जैसे बुद्धि में आएगा ना उसको हटा देना है ये काम करनी है हम तो एक जीव लेना है अर्थात मैं ही जगत को देखता हूं तब तो जगत है ये बाकी लोग बाकी कोई नहीं है ये तो सब रोबोट है बाकी तो कहते ये सब रोबोट है अब क्या है कहते हैं ये भी रोबोट है वो भी रोबोट है तो ये भी रोबोट है उसका मन रोबोट का मतलब ये चिप्स है तो कहीं ये भी ये भी रोबोट का चिप्स है तो क्या है कहीं सभी को शक्ति देने वाला एक ही चेतन जो उसके पीछे वो मैं हूँ चेतन ही मैं हूँ इस शरीर को ही प्राण शक्ति देता हूँ सभी शरीर को देता हूँ ये धीरे धीरे धीरे धीरे हमको ये नाना जीववाद में से हटा करके एक जीव बाद में मन को रखेंगे अच्छा आज यहाँ तक थोड़ा रखेंगे ओ, पुरुना पूर्ण से पूर्ण